सी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक बाईस एक मीठी बोध कथा बुद्ध एक छोटी सी और बड़ी मीठी कहानी कहा करते थे वो मैं आपसे कहू सुनी भी होगी लेकिन शायद इस अर्थ में सोची नहीं होगी बुद्ध कहते थे भाग रहा है एक आदमी जंगल में दो कारणों से आदमी भागता है या तो आगे कोई चीज खींचती हो या पीछे कोई चीज धकाती हो या तो आगे से कोई पुल खींचता हो या पीछे से कोई पुश धक्का देता हो वह आदमी दोनों ही कारणों से भाग रहा था गया था जंगल में हीरों की खोज में कहा था किसी ने कि हीरों की खदान इसलिए दौड़ रहा था लेकिन अभी अभी उसकी दौड़ बहुत तेज हो गई थी क्योंकि पीछे एक सिंह उसके लग गया था हीरे तो भूल गए थे अब तो किसी तरह सिंह से बचाव करना था भाग रहा था बेताहसा और उस जगह पहुंच गया जहां आगे रास्ता समाप्त हो गया था गड्ढ था भयंकर रास्ता समाप्त था लौटने का उपाय ना था लौटने को उपाय कहीं भी नहीं किसी जंगल में हो किसी रास्ते पर और चाहे हीरो के लिए भागते हो और चाहे कोई मौत पीछे पड़ी हो इसलिए भागते हो लौटने का कोई उपाय कहीं भी नहीं असल में लौटने के लिए रास्ता बचता ही नहीं समय में सब पीछे के रास्ते नीचे गिर जाते पीछे नहीं लौट सकते एक इंच पीछे नहीं लौट सकते वो भी नहीं लौट सकता था क्योंकि पीछे सिंह लगा था और सामने रास्ता समाप्त हो गया था बड़ी घबराहट में कोई उपाय ना देखकर जैसा निरुपाय आदमी करे वही उसने किया गड्ढे में लटक गया और एक वृक्ष की जड़ों को पकड़ के सोचा कि तब तक सिंह निकल जाए तो निकल के वापस आ जाए लेकिन सिंह ऊपर आ गया और प्रतीक्षा करने लगा सिंह की भी अपनी वासना है कभी तो ऊपर आओगे जब देखा कि सिंह ऊपर खाया है और प्रतीक्षा करता है तब उस आदमी ने नीचे झांका नीचे देखा कि एक पागल हाथी चिंगाड़ रहा है, तब उसने कहा कि अब कोई उपाय ना रहा उस आदमी की स्थिति हम समझ सकते हैं, कैसे संताप में पड़ गया होगा लेकिन इतना ही नहीं संताप जिंदगी में अनंत है कितने ही आ जाए तो भी कम है जिंदगी और भी दे तभी उसने देखा कि जिस शाखा को वो पकड़े है वो कुछ नीचे झुकती जाती ऊपर आंखें उठाई तो दो चूहे उसकी जड़ों को काट रहे बुद्ध कहते थे एक सफेद चूहा था एक काला चूहा था जिससे दिन और रात आदमी की जड़ों को काटते चले जाए तब हम समझ सकते हैं कि उसके प्राण कैसे संकट में पड़ गए होंगे लेकिन नहीं आदमी की वासना अद्भुत और आदमी के मन की प्रवंचना का खेल अद्भुत तभी उसने देखा कि ऊपर मधुमाखी का एक छत्ता है और मधु की एक एक बूंद टपकती फैलाई उसने जीभ अपनी मधु की एक बूंद जीभ पर टपकी आंख बंद की और कहा धन्यग बहुत मधुर है उस क्षण में न ऊपर सिंह रहा न नीचे चिंगारता हाथी रहा न जड़ों को काटते हुए चूहे रहे न कोई मौत रही न कोई भय रहा एक क्षण को वो मधुर कहा उसने बहुत मधुर मधु बहुत मधुर है बुद्ध कहते थे हर आदमी इसी हालत में लेकिन मन मधु की एक एक बूंद टपकाए चले जाता आंख बंद करके आदमी कहता है बहुत मधुर है स्थिति यही है सिचुएशन यही है पूरे वक्त यही है नीचे भी मौत है ऊपर भी मौत है जहां जिंदगी है वहां सब तरफ मौत है जिंदगी सब तरफ मौत से घिरी और प्रतिपल जीवन की जड़ें कटती जा रही अपने आप जीवन रिक्त हो रहा है चुक रहा है एक एक दिन एक एक पल और जीवन की जैसे कि रेत की घड़ी होती है और एक क्षण रेत नीचे गिरते, चुकती जाती है ऐसे जीवन से समय चुकता जाता और जीवन खाली होता चला जाता लेकिन फिर भी एक बूंद गिर जाए मधु की स्वप्न निर्मित हो जाते हैं आंख बंद हो जाती मन कहता है कैसा मधुर और जब तक एक बूंद चुके समाप्त हो तब तक दूसरी बूंद टपक जाती मन प्रवंचना की बूंदें टपकाए चला जाता श्री ऋषि कहता है मेरे संकल्पात्मक मन कितने धोखे कितनी प्रवंचनाएं तूने दी अब तू उन सबका एक बार स्मरण कर ले एक बार स्मरण कर ले जो तूने किया जो तू सोचता था कर रहा है जिसका तू कर्ता बना था और आज आस्तु समाप्त हुआ जाता है शून्य हुआ जाता है मिटा जाता है समाधि के द्वार पर मन शून्य हो जाता है, विचार बंद हो जाते चित्त के कल्प विकल्प विलीन हो जाते चित्त की तरंगें निस्तरंग हो जाती मन होता ही नहीं जहां मन नहीं है वहीं समाधि है मैंने कहा कि समाधि का एक अर्थ तो साधु मर जाए तो उसकी कब्र को हम कहते हैं समाधि समाधि का दूसरा अर्थ समाधि का अर्थ है जहां समाधान जहां कोई समस्या नहीं यह भी बड़े मजे की बात है कि जहां मन है वहां समस्या और समस्या और समस्या समाधान कभी भी नहीं मन समस्याओं को पैदा करने की बड़ी कीमियां जैसे वृक्षों पे पत्ते लगते हैं ऐसे मन में समस्याएं लगतीं समाधान कभी नहीं लगता मन के तल पर कोई समाधान कभी भी नहीं जहां मन खो जाता है वहां समाधान इसलिए जब कोई आके मुझसे कहता है कि मेरे मन को समाधान करवा दें तो मैं उससे कहता हूं तुम इस झंझट में मत पड़ो मन को कभी समाधान न करवा पाओ मन को छोड़ो तो समाधान हो पाए एक मित्र आज सांझ को मुझसे कह रहे थे कि मैं लोभ से कैसे मुक्त हो जाऊं मैंने कहा ना हो सकोगे क्योंकि तुम ही लोभ हो जब तक तुम हो तब तक लोभ से मुक्त ना हो सकोगे तुम ना हो जाओ लोभ नहीं रह जाए मन का कभी समाधान नहीं होता मन नहीं होता तब समाधान होता इसलिए कहते हैं उसे समाधि जहां सब समाधान आ गए जहां कोई समस्या ना जब तक मन है तब तक समस्या बनाए ही चला जाएगा एक समस्या हल करेंगे दूसरी समस्या निर्मित करेगा और एक समाधान अगर कोई देगा तो दस समस्याएं उस समाधान में से निर्मित करेगा एक मित्र आए दो दिन पहले मुझे उन्होंने पत्र लिखा था कि आता हूं शिविर में चित्त में बड़ी अशांति आए तीन दिन के प्रयोग ने अशांति को तुरोहित किया तीन दिन बाद मेरे पास आए और कहने लगे अशांति तो चली गई लेकिन यह शांति कहीं धोखा तो नहीं है मन ने मैंने उनसे पूछा कि अशांति धोखा नहीं है ऐसा कभी मन ने कहा था कि नहीं, नहीं मन ने ऐसा कभी नहीं कहा कितने दिन से अशांति उन्होंने कहा कि सदा से आसान था, लेकिन मन ने कभी ये नहीं कहा कि अशांति धोखा तो नहीं अभी तीन दिन से शांत हुए तो मन कहता कहीं शांति धोखा तो नहीं बहुत अद्भुत मन अगर परमात्मा भी आपके मन को मिल जाए तो मन कहेगा पता नहीं असली है कि नकली। अगर मन हो मौजूद इसलिए परमात्मा मन के रहते मिलता नहीं क्योंकि मन उसको बड़ी दिक्कत में डालेगा मन को आनंद भी मिल जाए तो भी संदिग्ध होता है तो पता नहीं है या नहीं मन संदेह निर्मित करता है शंकाएं निर्मित करता है समस्याएं निर्मित करता है चिंताएं निर्मित करता है फिर भी मन को हम इतनी जोर से क्यों पकड़ते है? अगर मन सारी बीमारियों की जड़ है जैसा कि समस्त जानने वाले कहते हैं तो फिर हम मन को इतनी जोर से क्यों पकड़े वही कारण है जिससे ऋषि व्यंग कर रहा है मन को हम इसलिए जोर से पकड़े हैं कि हमको डर है कि अगर मन नहीं रहा तो हम ना रहेंगे असल में हमने जाने अनजाने में मन को अपना होना समझ रखा है आइडेंटिटी कर रखी है। समझ लिया है कि मैं मन हूं जब तक आप समझेंगे कि मैं मन हूं तब तक आप समस्त बीमारियों को पकड़े बैठे रहेंगे छाती से लगाए बैठे रहेंगे आप मन नहीं आप तो वो हैं जो मन को भी जानता है जो मन को भी देखता है जो मन को भी पहचानता है पीछे हटना पड़ेगा थोड़ा मन से थोड़ा दूर होना होगा थोड़ा पार उठना पड़ेगा जरा किनारे खड़े होकर मन की धारा को देखना पड़ेगा कि वो रही मन की धारा आप मन नहीं हैं, लेकिन समझा हमने यही है कि मैं मन जब तक आप समझे हैं कि मैं मन हूं तब तक आप मन को छोड़ेंगे कैसे क्योंकि वो तो प्राण घाती हो जाएगी बात मन को छोड़ना मतलब मरना हो जाए तो फिर आप मन को नहीं छोड़ सकेंगे मन को वही छोड़ सकता है जो जान ले कि मैं मन नहीं हूं समाधि का पहला चरण ये अनुभव है कि मैं मन नहीं हूं जब ये अनुभव गहरा होने लगता है और इतना गहरा हो जाता है कि यह आपकी स्पष्ट अनुभूति हो जाती है कि मैं मन नहीं हूं जिस दिन यह अनुभूति पूर्ण होती है उसी दिन मन त्रोहित हो जाता है। मन उस दिन उसी तरह त्रोहित हो जाता है जैसे किसी दिए का तेल चुक जाए दिए का तेल चुक जाए तो भी थोड़ी देर बाती जलेगी थोड़ी देर बाती में थोड़ा तेल चढ़ गया होगा इसलिए लेकिन दिए का तेल चुक जाए तो बाती थोड़ी देर जलेगी चढ़े हुए तेल से पर थोड़ी ही देर वही स्थिति है ऋषि की तेल चुक गया है जान लिया ऋषि ने कि मैं मन नहीं हूं लेकिन बाती में जो थोड़ा सा तेल चढ़ गया अभी ज्योति जल रही है इस आखिरी जलती और अंतिम समय में बुझती ज्योति से ऋषि कहता है तूने मुझे धोखा दिया था कि सदा सांस देगी और प्रकाश देगी तेरा तो बुझने का क्षण आ गया अब मैं देखता हूं कि तेल तो चुक गया कितनी देर जलेगा मेरा संकल्पात्मक मन अब तो सारी बात समाप्त हुई जाती लेकिन फिर भी मैं हूं तो अपने ही विदा होते मन को वो कह रहा है कि मैं था मैं सदा तुझसे अलग था लेकिन सदा मैंने तुझे अपने साथ एक समझा वही मेरी भ्रांति थी वही संसार था वही माया थी अपने से तो कह रहा है मैंने आपसे कहा कि आपसे भी कह रहा है शायद शायद आपको भी ख्याल आ जाए लौट के थोड़ा देखें तो शायद ख्याल आ जाए 20 साल पहले लौट जाए बच्चे थे क्लास में प्रथम आने की कैसी आकांक्षा थी भारी रात रात नींद आती थी परीक्षा प्राणों पर संकट मालूम पड़ती थी लगता था कि सब कुछ इसी पर टिका है आज ना कोई परीक्षा रही न क्लास रही लौट के याद करें लौट के याद करें क्या फर्क पड़ा प्रथम आए थे कि द्वितीय के तृतीय कि बिल्कुल नहीं आए थे क्या फर्क पड़ा आज कोई याद भी नहीं आता दस साल पीछे लौटें किसी से झगड़ा हो गया है लगता है कि जीवन मरण का सवाल है आज दस साल बाद बात ऐसे हो गई जैसे पानी पे खींची गई रेखाएं मिट गई हो किसी ने राह में गाली दे दी थी तो ऐसा लगा था कि अब कैसे बचेंगे बचे हैं भली तरह गाली भी नहीं है कुछ पता भी नहीं आज कोई याद भी नहीं आता आज लौट के वापस देखें कितना मूल्य दिया था उस क्षण उतना मूल्य रह गया कुछ कुछ भी मूल्य नहीं रह गया आज जिस चीज को मूल्य दे रहे हैं ध्यान रखना कल इतनी ही निर्मूल्य हो जाएगी इसलिए आज भी बहुत मूल्य मत देना कल के अनुभव से आज भी मूल्य को खींच लेना ऋषि समस्त अनुभवों के आधार पर कह रहा है कि तेरे ऊपर मैंने बहुत मूल्य दिया संकल्पात्मक मन आज आखिरी विदा में तो उससे कहता हूं कि धोखा था वंचना थी मूलता थी मैं तो उससे अलग था अलग हूं इस क्षण में जब जब मन विलीन होता है तो सब विलीन हो जाता है क्योंकि मन के आधार पर ही सब जुड़ा है मन जो है वह न्यूक्लियस उसके ऊपर ही सारे जीवन का चाक घूमता है इसलिए ऋषि कह रहा है वायु वायु में लीन हो जाएगी अग्नि अग्नि में लीन हो जाएगी आकाश आकाश में खो जाएगा सब खो जाएगा क्योंकि वो जो जोड़ने जो वाला मन है अब वही खो रहा है बुद्ध को जिस दिन ज्ञान हुआ उन्होंने एक अद्भुत बात कही जिस दिन पहली बार उनका मन मिटा और वो मन शून्य दशा में प्रविष्ट हुए उस दिन उन्होंने भी ठीक ऐसी ही बात कही जैसा उपनिषद के श्रीषि ने कही उन्होंने कहा कि मेरे मन अब तुझे विदा देता हूं अब तक तेरी जरूरत थी क्योंकि मुझे शरीर रूपी घर बनाने थे लेकिन अब मुझे शरीर रूपी घर बनाने की कोई जरूरत ना रही अब तू जा सक अब तक मुझे जरूरत थी शरीर बनाना पड़ता था तो वो मन के आर्किटेक्ट को वो मन के इंजीनियर को पुकारना पड़ता था उसके बिना कोई शरीर का घर नहीं बन आज तुझे विदा देता हूं क्योंकि अब मुझे शरीर के बनाने की कोई जरूरत ना रहे अब मुझे अपना परम निवास मिल गया है अब मुझे कोई घर बनाने की जरूरत ना रही अब मैं वहीं पहुंच गया हूं जो मेरा घर है अब मुझे बनाने की कोई जरूरत ना रही अब मैं अस्रष्ट स्वरूप के घर में पहुंच गया हूं स्वयं में पहुंच गया हूं निजता में अब मुझे कोई घर बनाने की जरूरत ना रही अब मन तू जा सकता है साधक के लिए ऐसे सूत्र कीमत के कंठस्थ करने से फायदा नहीं है हृदयस्थ करने से फायदा है कंठस्थ कर लें याद कर लें रोज दोहरा दें बांसे पड़ जाएंगे धीरे धीरे अर्थ भी खो जाएगा धीरे धीरे सब भी रह जाएंगे मुर्दा अर्थहीन लेकिन अगर हृदय तक पहुंच जाए बात समझ में आ जाए ये बात इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं केवल बौद्धिक समझ नहीं यह प्राणगत समझ में आ जाए कि सच ही यह मन सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है तो आपकी जिंदगी एक नई यात्रा पर एक नई क्रांति में प्रवेश कर जाए मैं यदि इन सूत्रों पर बोल रहा हूं तो इसलिए नहीं कि यह सूत्र आपकी समझ में आ जाए आप थोड़े ज्यादा ज्ञानवान हो जाए नहीं आप जरूरत से ज्यादा ज्ञानवान पहले ही है आपके ज्ञान में बढ़ती की अब कोई भी जरूरत नहीं मैं बोल रहा हूं इसलिए इन सूत्रों पर कि आपको जीवन की वास्तविकता का स्मरण आ जाए रिमेम्बरिंग आ जाए ये होश आ जाए कि हम जैसे जी रहे हैं कहीं ये सूत्र उस जीने के बाबत भी कोई प्रकाश डालते हैं चुआंग तसे चीन में एक फकीर हुआ एक सांझ निकलता है एक मरघट से किसी की खोपड़ी पैर में लग जाती शिष्य उसके साथ हैं चुवांग तसे खोपड़ी को उठाकर सिर से लगा के बार बार क्षमा मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दे हे भाई मुझे माफ कर दे उसके शिष्यों ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं हमने सदा आपको बुद्धिमान जाना आप ये क्या पागल्पन कर रहे हैं चुआंग कसे ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है छोटे लोगों का मरघट नहीं है बड़े लोगों का मरघट यहां गांव के जो बड़े आदमी हैं वो दफनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कोई भी हो बड़ा हो कि छोटा हो मौत सबको बराबर कर देती मौत तो बहुत कम्युनिस्ट एकदम समान करती थी पर चुआंग कसे ने कहा कि नहीं माफी तो मांगनी ही पड़ेगी अगर यह आदमी जिंदा होता तो पता नहीं आज मेरी क्या हालत होती उन्होंने उनका यह आदमी जिंदा नहीं है इसलिए तुम चिंता मत करो पर चुआंग से उस खोपड़ी को घर ले आया और अपने कमरे में अपने बिस्तर के पास ही रखने लगा जो भी आता वही चौंक के देखता कि खोपड़ी यहां क्यों है चुनांग तसे कहता कि मेरा जरा पैर लग गया अब यह आदमी मर गया है बड़ी मुश्किल है माफी किससे मांगू इसकी खोपड़ी ले आया हूं तो रोज इससे मांगता हूं कि शायद सुनाई पड़ जाए तो लोग कहते आप कैसी बातें कर रहे हैं तो चौंग त से कहता कि इसलिए भी इस खोपड़ी को ले आया हूं कि इसे देख के मुझे रोज ख्याल बना रहता है कि आज नहीं कल अपनी भी खोपड़ी किसी मरघट पर ऐसी ही पड़ी होगी लोगों की ठोकरें लगेंगी कोई माफी भी मांगेगा तो हम माफ करने की हालत में भी नहीं होंगे नाराज होने की तो बात अलग है तो जिस दिन से इस खोपड़ी को लाया हूं अपनी खोपड़ी के बाबत बड़ी समझ पैदा हुई अब अगर कोई मेरी खोपड़ी को लाथ मार जाए तो मैं इस खोपड़ी की तरफ देख के शांत रहूंगा ये एक्जिस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग हुई ये अस्तित्वगत समझ हुई बौद्धिक नहीं इसका परिणाम हो गया यह आदमी बदल गया यह सूत्र आपके हृदय तक पहुंच जाए और जब आप कोई कर्म कर रहे हो या कर्म की योजना बना रहे हो और मन कह रहा हो कि ऐसा करो कि यह इलेक्शन आ रहा है इसमें लड़ो और जीत जाओ जैसे ये सूत्र मुरारजी को दे देना चाहिए अभी मन बड़े संकल्प कर रहा होगा वो मरते दम तक करता चला जाता है संकल्प हालांकि किसी चीज से कुछ मिलता नहीं अब मुरारजी डिप्टी कलेक्टर से लेकर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक की यात्रा कर ली इससे कोई हल नहीं होता आगे भी कितनी यात्रा करें कुछ हल नहीं होता पर मन हारे तो मुसीबत में डालता है जीते तो मुसीबत में डालता है मन की हालत जुआरी जैसी जुआरी हार जाए तो सोचता है एक दांव और लगा लूं शायद जीत जाऊं और जीत जाए तो सोचता है कि अब चूकना ठीक नहीं एक दांव और लगा लूं, जब जीत ही रहा हूं इसलिए जुआरी कभी जीत के नहीं लौटता जीतता है तो और लगाता है क्योंकि जीतने से आशा बढ़ जाती जब तक हार ना जाए तब तक, तक जीतना कहता है और दांव लगा लो हार जाए तो मन कहता है कि हार गए हार के लौटना उचित है कहीं एक दांव और देख लो कौन जाने जीत हो जाए मन जुआरी की तरह इस सूत्र को स्मरण रखना जब मन दांव लगाने की बात करे हार जीत की बात करे तब कहना कि हे मेरे संकल्पात्मक मन अपने किए हुए का स्मरण कर इससे कर्म के प्रति जो भारी लगाव है वो छीण होगा और कर्ता होने की जो जड़ता है वो टूटेगी और समाधि की ओर कदम बढ़ सकेंगे ध्यान की ओर यात्रा हो सकेगी ध्यान रखें मन के साथ मूर्छा नहीं चलेगी मन के साथ बेहोशी नहीं चलेगी अगर आप बेहोशी चले जाते हैं मन के साथ मूर्छित ही चले जाते हैं मन के साथ तो मन पुनरुक्त करता रहेगा वही जो उसने कल किया था ये बात आपसे कहना चाहूंगा शायद आपके ख्याल में ना हो कि आपका मन कोई नए काम नहीं करता बस उन्हीं उन्हीं कामों को पुनरुक्त करता चला जाता है कल भी क्रोध किया था परसों भी क्रोध किया था और मजा यह है कि परसों क्रोध करके भी पछताए थे कि अब ना करेंगे और कल भी क्रोध करके पछताए थे कि अब ना करेंगे आज भी क्रोध किया है और आज भी पछताए हैं कि अब ना करेंगे क्रोध भी पुराना है पश्चाताप भी पुराना है रोज उसको दोहराए चले जाते अगर क्रोध ना छूटता हो तो कम से कम पछतावा भी छोड़ दें कहीं से तो पुराना टूटे लेकिन क्रोध भी जारी रहेगा पश्चाताप भी जारी रहेगा वही वही दोहरता रहेगा पूरी जिंदगी एक रिपिटेशन कोल्हू के बैल से भिन्न नहीं लेकिन कोल्हू के बैल को भी शक पैदा होता होगा कि बड़ी यात्रा कर रहे हैं क्योंकि आंखें तो बंदी होती हैं पैर चलते रहते हैं तो कोल्हू के बैल को भी ख्याल तो आते होगा कि कितना चल चुके नमालुम पृथ्वी की यात्रा कर ली कहां पहुंच चुके मन भी कोल्हू के बैल की तरह चलता है वर्तुल वही कर रहे हैं आप रोज अगर एक आदमी अपनी जिंदगी की डायरी रखे लेखा जोखा रखे तो बहुत चकित होगा कि मैं मशीन तो नहीं हूं वही वही दोहराया चला जा रहा हूं वही सुबह है वही उठना है वही सांझ है अगर पति पत्नी 20 साल साथ रह लेते हैं तो पति सांझ को देर से लौट के घर में क्या कहेगा पत्नी पहले से जानती बीस साल का अनुभव पति जो भी कहेगा उसका क्या परिणाम पत्नी पे होगा वो पति जानता है फिर भी पति वही कहेगा और पत्नी वही करेगी इस तरह मन की यांत्रिकता में जो डूबकर मूर्छित होकर चल रहा है उसे कितने ही अवसर मिले वो सारे अवसर चूक जाएगा अवसर हमें कम नहीं मिलते अवसर बहुत लेकिन हम हर अवसर चूक जाते हम अवसर चूकने में कुशल हैं जिंदगी रोज मौका देती है कि तुम नए हो जाओ मत करो पुराना लेकिन हम फिर पुराना कर क्यों क्यों होता होगा ऐसा ये अपने किए हुए का स्मरण कर ये सूत्र हमारे ख्याल में नहीं जब आप कल क्रोध करें तो क्रोध करने के पहले अपने मन से कहना कि हे मेरे मन अपने पहले किए हुए क्रोधों का स्मरण कर पहले इसको कह लेना फिर दो क्षण रुक के अपने पहले की किए क्रोधों का स्मरण कर लेना और मैं आपसे कहता हूं कि आप क्रोध करने में असमर्थ हो जाएंगे जब कल मन फिर वासना से भर जाए तब अपने मन को कहना है कि हे मेरे संकल्पात्मक मन अपनी पहली की हुई वासनाओं का स्मरण कर पहले उनका स्मरण कर ले नई यात्रा पर निकलने के पहले पुराने अनुभव को ख्याल में ले ले नहीं फिर आप यात्रा पर नहीं निकल पाएंगे वासना वही चिटक के खड़ी हो जाएगी इतना होश काफी है मन की मन की यांत्रिकता को तोड़ देने के लिए गुरुजेफ ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि मेरा पिता मर रहा था उसके एक वचन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मरता था पिता गुरुजेफ तो बहुत छोटा था घर में सबसे छोटा लड़का था बाप तो बहुत बूढ़ा था सब बेटों को बाप ने अपने पास बुलाकर कान में मरते वक्त कुछ कहा सबसे छोटे बेटे को भी बुलाया उसको कहा कि झुका मेरे पास और एक बात तो उससे कह जाता हूं वो भर स्मरण रखना मेरे पास तुझे देने को और कोई संपत्ति नहीं बोला लड़का उसने कान झुका लिया बाप ने उससे कहा कि एक बात का वचन मुझे दे दे कि जब भी कोई बुरा काम करने का सवाल उठे तो तू 24 घंटे रुक के करना करना जरूर लेकिन 24 घंटे रुक जाना वो मेरे से वायदा कर क्रोध करना हो बिल्कुल करना मैं मना नहीं करता हूं लेकिन 24 घंटे रुक के करना किसी की हत्या करनी हो बिल्कुल करना लेकिन 24 घंटे रुक के करना उसके बेटे ने पूछा लेकिन इसका मतलब क्या है तो उसके बाप ने कहा कि इससे तू अच्छी तरह से कर सकेगा 24 घंटे रुक जाएगा तो ठीक से नियोजना योजना बना सकेगा प्लानिंग कर सकेगा और भूल चूक कभी नहीं होगी मेरे जिंदगी का अनुभव है इसको मैं तुझे दे जाता हूं गुरुजीएफ ने लिखा है कि वो एक बात मेरी जिंदगी बदल गई क्योंकि 24 घंटे के बाद तो बहुत देर देर की बात हो गई 24 क्षण भी अगर कोई बुराई करने में ठहर जाए तो नहीं कर पाता 24 क्षण भी क्रोध जब आपको आए आप घड़ी देखने लगे और कहें कि एक मिनट घड़ी देख लूं फिर करूंगा एक मिनट घड़ी का कांटा देख लें जब सेकंड का कांटा पूरे साठ सेकंड का चक्कर लगा ले तब घड़ी नीचे करके क्रोध शुरू कर दे आप क्रोध नहीं कर पाएंगे स्मरण आ गया पिछले किए हुए उस एक साठ सेकंड के बीच में पिछले किए हुए क्रोधों की सारी झलक और प्रतिबिंब लौट आएगा वे सारे पश्चात आप वे सारी कस्में जो खाई थीं वे सब निर्णय कि अब नहीं करूंगा वे सब दोहर जाएंगे लेकिन बुराई करने में हम इतना ही रुकते हां भलाई करने में हम जरूर रुकते एक मित्र को संन्यास लेना है वो आज आए थे वो कहने लगे कि मेरा जन्मदिन आ रहा है दो तीन महीने बाद तब अगर क्रोध करना हो तो जन्मदिन तक कोई नहीं रुकता संन्यास लेना हो तो जन्मदिन तक मैंने उनसे कहा कि पक्का है ऐसा तो नहीं होगा कि अगली बार तुम कहो कि मृत्यु दिन जब आएगा तब लूंगा जन्मदिन का भरोसा है कि वह मृत्युदिन नहीं बन जाएगा एक पल का भरोसा है लेकिन भलाई को हम पोस्टपोन करते बुराई को हम तत्काल करते कि कहीं ऐसा ना हो कि समय चूक जाए और बुराई ना हो पाए बुराई को स्थगित करना भलाई को तत्काल कर लेना क्योंकि पल का भरोसा नहीं है भलाई एक क्षण भी चूक गई फिर जरूरी नहीं कि होने का मौका मिलेगा और पल भर भी बुराई के लिए रुक गए तो मैं कहता हूं कि फिर कभी ना कर पाएंगे क्योंकि उतना रुकने में जो समर्थ है वो बुराई करने में असमर्थ हो जाता है ध्यान रखें एक पल बुराई को रोकने में जो समर्थ है वह बुराई करने में असमर्थ हो जाता वो है वह बड़ा सामर्थ्य एक क्षण रुक जाने का सामर्थ जब आंख में खून उतरने लगे और हाथ की मुठ्ठियां बेचने लगे तब एक क्षण क्रोध में रुक जाने का सामर्थ्य इस जगत में बड़े से बड़ा सामर्थ्य इस सूत्र को इसलिए इसलिए ऋषि ने कहा है खुद के व्यंग के लिए भी और आप सबके व्यंग के लिए भी आप सबकी भी खूब हंसी है उस आज के लिए इतना दो तीन बातें ध्यान के संबंध में समझ लें फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे और कह दू सबसे पहले कि ध्यान को स्थगित मत करना पल भर के लिए भी मत सोचना कि कल कर लेंगे ध्यान को करना अभी दो तीन बातें समझ लें फिर उठें, अभी बैठे रहें एक तो जो लोग मेरे पीछे बैठे हैं जिनको मैंने कल कहा कि पीछे बैठे उनसे यह नहीं कहा है कि बैठे रहें उनसे यह नहीं कहा कि बैठे रहें कुछ ऐसा समझ गए मालूम होता है कि बैठे रहो नहीं बैठ के करने को कहा है मैंने पीछे कल लौट के देखा तो मुश्किल से आठ दस लोग कर रहे थे बाकी लोग बैठे हुए थे बैठे होने से कुछ भी ना चलेगा और कभी कभी मुझे हैरानी होती है इतने लोग कर रहे हैं इतने लोग आंदोलित हैं इतने लोग आनंद मग्न होकर नाच रहे हैं क्या आपके भीतर पत्थर है हृदय नहीं है जिसमें जरासी भी कोई चहल पहल नहीं होती इतने लोगों को आनंदित देखकर आपका कोई रुआ नहीं कपता नहीं मुझे लगता है रुआ तो कपता होगा आप बड़े समझदार हैं उसको दबा के बैठे रहते होंगे कि कहीं कप न जाए कृपा करके अपने को छोड़े लेट गो इतने शरीर जहां नाच रहे हैं इतने लोग जहां मुक्त मन से सरल चित्त से बच्चों जैसे सरल हो गए हैं वहां अपनी कठोरता को लिए बैठे मत रहें, कठोरता को छोड़ें आंदोलित हों और ध्यान रखें कुछ मित्रों को ऐसा ख्याल है कि जब अपने से होगा तब करेंगे 100 में से 90 प्रतिशत लोगों को तो अपने से हो जाएगा 10 प्रतिशत लोगों को नहीं होगा और 10 प्रतिशत वही लोग हैं जिनको समझदार होने का भ्रम होता है उनको कुछ तोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ से तो मैं आपसे कहूंगा कि जिनको अपने से न होता हो वो करना शुरू करें। दो क्षण करेंगे तीसरे क्षण स्पॉन्टेनियस सहज अविर्भाव हो जाए एक दफा झरना टूट जाए गति आ जाए तो सहज स्फूरना शुरू हो जाती आज तो एक दिन और बचा है इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी वंचित ना रहे इसलिए सारे लोग सम्मिलित हों नीचे जो लोग खड़े हैं वो खड़े हो जाएं, ऊपर से भी जिनको खड़े होकर करना है वो नीचे चले जाएं